तारा तांत्रिकों की प्रमुख देवी है माता तारा इस स्वरूप में माता तारने वाली यानी उद्धार करने वाली है इसलिए माता को तारा कहा जाता है सबसे पहले महर्षि वशिष्ठ ने माता तारा की आराधना की थी शत्रुओं का नाश करने वाली सौंदर्य और रूप ऐश्वर्य की देवी तारा अर्थ भोग और मोक्ष प्रदान करने वाली है भगवती तारा के तीन स्वरूप हैं तारा एक जटा और नील सरस्वती तारापीठ में देवी सती के नेत्र गिरे थे इसलिए इस स्थान को नयन तारा भी कहा जाता है यह पीठ पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिला में स्थित है प्राचीन काल में महर्षि वशिष्ठ ने इस स्थान पर देवी तारा की उपासना करके सिद्धियां प्राप्त की थी इस मंदिर में वामाखेपा नामक एक साधक ने देवी तारा की साधना करके उनसे सिद्धियाँ हासिल की थी चैत्र मास की नवमी तिथि और शुक्ल पक्ष के दिन तारा रूपी देवी की साधना करना तंत्र साधकों के लिए सर्व कारक माना गया है जो भी साधक या भक्त माता की मन से प्रार्थना करता है उसकी कैसे भी मनोकामना हो वह तत्काल ही पूर्ण हो जाती है देवी तारा रात्रि क्रोध रात्रि विद्या श्रीविद्या शिव अक्षोभ्य